दर्शन दर्शन दर्शन वास्मिता, वास्मिता, स्मिता देखेंगे दृग्दर्शन शक्तियो दृग्दर्शन शक्तोत्मता एकात्मता युवा अस्मिता, एकात्मता युवा अस्मिता। दृक्ष शक्ति और दर्शन शक्ति दृपिथि दृपीकर प्रकाशन करो की तो दृक्शक्ति है जानने वाला ज्ञात्री शक्ति प्रकाशक शक्ति तो जिसके लिए जो आत्मा के लिए सांख योग शास्त्र में बहुलता से पुरुष शब्द का प्रयोग होता है और चिटी शब्द आया था है ना चिटी ये इकार शब्द है उसका विका है तो यहाँ पर दृक्ष शक्ति का है चिथि या तो पुरुष चिथि या तो पुरुष शक्ति का अर्थ है प्रकाश करने वाला तो प्रकाश करने वाला कौन होगा जानने वाला चेतन ही किसी को जान सकता है <द्रेण> जड़ किसी को जान नहीं सकता है ज्ञान जो चेतन का ही धर्म है जड़ का धर्म है? नहीं है तो दृष्ट शक्ति हो गई चेतन पुरुष और दर्शन शक्ति है न तो दृश्य थे जिसके द्वारा तो जाना जाए दृश्यते अनेन जिसके द्वारा जाना जाए अर्थात ज्ञान का साधन तो ज्ञान का साधन कौन है बुद्धि ज्ञान का साधन कौन है तो दर्शन का अर्थ दर, कौन ज्ञान का दर्शन शक्ति दर्शन शक्ति का होगा बुद्धि बुद्धि दर्शन का होता है ज्ञान का साधन ज्ञान का साधन कौन है बुद्धि तो दर्शन शक्ति का हो गया बुद्धि और दृष्ट शक्ति का क्या हो गया पुरुष दृष्ट शक्ति पुरुष हो गया और दर्शन शक्ति हो गई बुद्धि अच्छा अब शी लगाएंगे तो ये दोनों भिन्न भिन्न हैं कौन पुरुष और बुद्धि शक्ति पुरुष और दर्शन शक्ति कर से तो जिसने की जानने वाला कौन है आपका पुरुष और जानने का साधन कौन है बुद्धि तो अलग अलग दोनों हो गए ना अच्छा तो दोनों भिन्न भिन्न है परस्पर भिन्न भिन्न है लेकिन बुद्धि से भिन्न पुरुष को समझना बहुत ही कठिन है बुद्धि से भिन्न यदि पुरुष को जान ले तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा पर वो बहुत कठिन है बुद्धि के साथ साथ ही अपने को जान पाते हैं कैसे सुखी अहम दुखी अहम घट ज्ञानवान हम फट ज्ञानवान हम इस प्रकार बुद्धि के साथ ही अपने को जान पाते हैं सुखी कौन होती बुद्धि उसी के साथ ही अपने को जान पा हैं बल्कि बुद्धि के सुख अपने में आरोप करते हैं साक्ष के कारण तो कहते हैं बुद्धि और पुरुष की एक आत्मता है ना बुद्धि और पुरुष की एक रूपता बुद्धि और पुरुष की एक रूपता जैसी अस्मिता हम सूत्र शब्दार्थ देखेंगे दृक्शक् एक आत्मता है ना एक आत्मता अर्थ है एक रूपता या अभेद तो शक्ति और दर्शन शक्ति की प्रतीत होने वाली प्रतीक होने वाली एक और दर्शन शक्ति का प्रतीत होने वाला अभेद जैसा अभेद दोनों अभेद नहीं हो सकते दोनों का अभेद नहीं हो सकता है किसका बुद्धि और पुरुष का इसलिए अभेद जैसा कहा है दृक शक्ति और दर्शन शक्ति का प्रतीत होने वाला अभेद अति है अभेद वैसे ठीक ठीक तो सूत्रकार दर्शन शक्ति का दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की अभिन्न प्रतीक शक्ति और दर्शन शक्ति की प्रतीति प्रतीमता कही जाती है दर्शन शक्ति की अभेदन प्रती और दर्शन शक्ति का अभेद से होने वाला ज्ञान इन दोनों की अभेद से होने वाली प्रती अस्मिता कही जाती है क्यूँ को देखो यहाँ पर प्रती शब्द सूत्र में नहीं दिया है ना प्रती या ज्ञान नहीं है ना इसलिए एक रूपता जैसी मतलब तो वास्तव में एक रूपता नहीं हो सकती है तो देखो शब्दास्तु तो सूत्रों का यह है दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति की एक रूपता जैसी और दर्शन शक्ति की प्रतीत होने वाली एक रूपता जैसी अस्मिता होती है एक रूपता नहीं है बल्कि एक रूपता सूत्र के शब्दों पर ध्यान देंगे तो क्या होगा दृक्शक्ति और दर्शन शक्ति की प्रतिमान का अध्ययन करेंगे दृक्ष शक्ति और दर्शन शक्ति की प्रतीत होने वाली एक रूपता जैसी दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति की प्रतीत होने वाली जो एक रूपता जैसा जैसी है प्रतीत होने वाली जो एक रूपता जैसी है वह अस्मिता है और इसका स्पष्ट इस जो तात्पर्य क्या है कि दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति की अभिन्नविन प्रती दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति की अभिन्नविन प्रती अस्मिता है या दोनों का अभेद से होने वाला ज्ञान अस्मिता है दोनों को अभिन्न समझ रहे हैं ना ये क्या है ये असमिता है कहते हम अपने को जानते हो बोले हाँ हम जानते हैं क्या जानते हो बोले हम अभी सुखी हैं अभी दुखी हैं कभी सुखी दूसरी रूप में अपने को जान रहे हैं तो बुद्धि के साथ अपने बुद्धि से भिन्न अपने को जान रहे हैं बुद्धि के साथ अभिन्न अपने को जान रहे हैं बुद्धि के साथ एक रूप अपने को जान रहे हैं यही अस्मिता है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की अभिन्न प्रती और, और दर्शन शक्ति का अभेद्य होने वाला ज्ञान अभिधेन होने वाला ज्ञान अस्मिता कह सकता है सरल शब्दों में भी कहना चाहे ना तो बुद्धि को बुद्धि को आत्मा समझना अस्मिता है क्या बुद्धि को सरल शब्दों में कहा ये कहा जा सकता है की बुद्धि को आत्मा समझना क्या है अस्मिता है ये उसका बुद्धि को आत्मा समझना बहुत कठिन है बहुत कठिन है पढ़ना पढ़ाना तो बहुत सरल है दूसरे को समझाना और वो अब ऐसा प्रत्यक्ष में देखेंगे जिंदगी भर चलता रहता है ना उसमें कोई अंतर ही नहीं आता है कोई अंतर नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं पंक्ति लग भी जाएगी अब ध्यान देना वृक्ष शक्ति का क्या अर्थ है और इसका दर्शन शक्ति का क्या है ध्यान देंगे भस्म में लिखा है पुरुषो दृक ही पुरुष द्रिक्षक्ति है दृक्ष शक्ति शक्तो किति दृक्ष शक्ति कर्त हुआ पुरुष यात्मा और बुद्धि बुद्धि दर्शन शक्ति बुद्धि दर्शन शक्ति है तो दृक शक्ति कर्त हुआ पुरुष और दर्शन शक्ति करत हुआ हाँ पुरुष दृक्ष है और बुद्धि दर्शन शक्ति है इसमें क्या है पुरुष चैतन है बुद्धि जड है दर्शन शक्ति इति हो इति एक ही अस्मिता। इति अस्मिता इस इस प्रकार एक इस प्रकार इन दोनों इन दोनो की, इन दोनों दोनों की को एक रूपता की प्राप्ति जैसी अस्मिता है इन दोनों की इन दोनों दोनो को एक रूपता की प्राप्ति जैसी अथवा एक इन दोनों को अब क्या कहें इन दोनों को इन दोनों को एक रूपता की प्राप्ति इन दोनों को एक रूपता की प्राप्ति लक्षणा के अर्थ करके लेंगे इन दोनों की इन दोनों को एक रूपता की प्राप्ति जैसी या शब्दार्थ हैत् क्या लेंगे इन दोनों की एक रूप जैसी प्रतीति, इन दोनों की एक रूप जैसी प्रतीति या इन दोनों की अभ्यनतीन प्रती इन दोनों की अभ्यन्त प्रती अस्मिता नामक क्लेस कहा जाता है इसी तो है जासीत ना इन दोनों को एक रूपता की प्रतीति इन दोनों की एक रूपता की प्रतीति या इन दोनों का अभिन्नत्व अस्मिता नामक कहा जाता है ऐसा चैप्टर लगाएंगे अस्मिता नामक क्लेस कहा जाता है इसी को समझाते हैं भोक्तृभोग शक्तो भोक्तृभ भोक्तृभोग शक्तो अत्यंत विभक्तो अत्यंत संकीर्ण हो अभाग प्राप्त यु सत्या भोग कलपते यहां देंगे भोक्तृग शक्तियों जो पुरुष को दृक शक्ति कहा था ना तो दृक शक्ति का अर्थ है यहाँ पर भोक्तृक्ति शक्ति द्वीप एवं है ना द्वीप एवं शक्ति भोक्तृव शक्ति भोक्ता रूप शक्ति भोक्ता रूप शक्ति कौन है पुरुष ये पहले भी इस शब्द का प्रयोग आया है भोक्ता अर्थ होता है प्रकाशक प्रकाश का अर्थ होता है शांति शास्त्र में है ना हाँ भोग का सुख दुख रूप भोग का आश्रय यदि भोक्ता कोई अर्थ करे तो बुद्धि सुख दुख रूप भोग का आश्रय कौन है बुद्धि सुख दुख रूप भोग का आश्रय कौन है हाँ लेकिन जो साध दर्शन में जो है ना ये भोक्ता शब्द का प्रयोग होता है प्रकाशकर्ष में प्रकाशकर्ष में प्रयोग होता है ठीक से पुरुष तो रखना चाहिए तो प्रकाशक कौन है प्रकाश करने वाला पुरुष है न हाँ तो भोगशक्ति का हुआ यहाँ पर शक्ति या पुरुष अब की शक्ति कौन हुआ बुद्धि भोग्य शक्ति कौन हुआ हाँ बुद्धि ही क्या है सुख दुख रूप में परिणत होकर पुरुष का भोग्य बनती है बुद्धि सुख दुख रूप में परिणत होकर बुद्धि का क्या बनती है पुरुष का, पुरुष के लिए अच्छा पुरुष का भोग्य पदार्थ बन जाती है बुद्धि ही सुख दुख रूप में परिणत होकर पुरुष के लिए पुरुष का भोग्य पदार्थ बन जाती है कौन बन जाती है बुद्धि जिसका भोग किया जाए उसे कहेंगे भोग्य तो सुख दुख रूप में कौन उपस्थित होती है बुद्धि तो बुद्धि ही भोग्य हो जाती है बुद्धि क्या हो जाती है अब ध्यान देंगे बाह्य पदार्थ उसमें भोग्य नहीं है बाह्य पदार्थों से निमित्त से बुद्धि ही भोग्य बन जाती है जैसे मिठाई अच्छी लगती है पर हमेशा अच्छी लगती है तो अच्छी तो अपनी बुद्धि होती है हमेशा मिठा। <laughs> मिठाई अच्छी और हमेशा अच्छी होना चाहिए हमेशा अच्छी नहीं लगेगी तो अपना ही समझेगा तो यहाँ पर क्या है कि अत ये शक्ति और भोग्य शक्ति के दो विशेषण है प्रथम विशेषण अत्यंत विभक्तु अत्यंत विभक्तियों का अर्थ है कि अत्यंत भिन्न अत्यंत हाँ अत्यंत भिन्न ये कौन भोक्त्री और भोग्य शक्ति ये अत्यंत भिन्न है एक जड़ है एक चेतन है एक परिणामी है एक अपरिणामी है ना इस प्रकार समझ लेना एक सावयोग है एक निर्वयोग है इस प्रकार का ऐसा वो अत्यंत भिन्न कहा और अत्यंत भिन्न है और क्या है अत्यंत असंकीर्णयोग अत्यंत अमिश्रित जैसे दूध दुग्ध और जल ये दोनों कैसे होते हैं भिन्न होते हैं और भिन्न होने पर भी मिश्रित हो जाते हैं भिन्न होने पर भी मिश्रण हो जाता है तो ये क्या है बुद्धि और पुरुष भिन्न होने पर भी इन दोनों का मिश्रण नहीं होता है इसलिए क्या कहा अत्यंत असंकीर्णयो अत्यंत अमिश्रित बिल्कुल अमिश्रित बिल्कुल न मिले हुए संकीर्ण है कि तो अत्यंत अत्यंत विभक्त अत्यंत असंकीर्ण ये किसके विशेषण है भोक्री शक्ति और भोग्य शक्ति का संकीर्ण का अर्थ मिला हुआ असंकीर्ण का अर्थ न मिला हुआ अत्यंत भिन्न तथा अत्यंत न मिले हुए मतलब सर्वथा भिन्न और सर्वथा अमिश्रित भोक्री शक्ति और भोग्य शक्ति का अभिभाग प्राप्त हो अविभाग प्राप्ति जैसा होने पर या अविभाग जैसा होने पर इनका अभिभाग जैसा होने पर अभिभाग कर क्या है यहाँ पर अभेद इनका वास्तव में अभेद नहीं होता है अभिभाग जैसा होने पर इनका विभाग ही रहता है विभाग का क्या पार्थक्य विभाग है विभाग का क्या है पार्थक्य या भेद विभाग कर होता है भेद या पार्थक्य इनकी पृथकता होती वास्तव में लेकिन यहाँ पर इनका होता क्या है या तो भेद अभेद होता है क्या तो अभेद जैसा होने पर क्या होने पर यहाँ पर अभेद प्राप्ति जैसा होने पर अभेद प्राप्ति जैसा होने पर सत्याम करते होने पर भोगा कल्पते अर्थ है कि भोगा भगवती भोगा कल्पते उपस्थित हो भवती भोग उपस्थित होता है कौन सा भोग सुख दुख रूप भोग उपस्थित होता है या सुख दुख का प्रकाश रूप भोग उपस्थित होता है ऐसा भी दे सकते हैं सुख दुःख का प्रकाश रूप भोग या सुख दुख का अनुभव रूप भोग उपस्थित होता है दोबारा लगाएंगे पंक्ति अत्यंत भिन्न तथा अत्यंत अमिश्रित भोगशी शक्ति और भोग्य शक्ति का अभिभाग जैसा होने पर अभेद जैसा होने पर अथवा तो अवैध की प्राप्ति जैसा होने पर अवैध की प्राप्ति जैसा होने पर सुख दुख का अनुभव रूप भोग उपस्थित होता है तब होता है अभेद जैसा होने पर, और जो सात बुद्धि साधना के द्वारा जो साक्षात्कार कर की बुद्धि से भिन्न में चेतनात्मा हूँ बुद्धि से भिन्न हूँ उसका अभेद जैसा होगा नहीं होगा वो ठीक ठीक पहचान रहा है उसको भ्रम होने की क्या बात है ठीक ठीक पहचान रहा है तो फिर वो व्यक्ति चाहेगा तो वो अलग ही बुद्धि सुख दुख को किसने समझेगा बुद्धि में अपने में नहीं समझेगा वो अपने में नहीं समझेगा साक्षात्कार कर लेगा वृत्ति का भी कर देगा सुख दुख का अनुभव रूपभोग होता है चेतन होने के कारण प्रकाश तो वो भी करेगा लेकिन अपने में नहीं मांगेगा है ना आगे ध्यान देंगे तू स्वरूप कल्पते कर उपस्थित हो गए उपस्थित होता है स्वरूप प्रतलंबे तू तू तय स्वरूप प्रतलंबे किंतु उन दोनों का किसका बुद्धि पुरुष हो या भुगत भी शक्ति भोग शक्ति किंतु बुद्धि और पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर बुद्धि और पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर कि बुद्धि कैसी है जड़ है मैं कैसा हूँ चेतन है।, है ना ये परिणामी है मैं अपरिणामी हूँ ऐसा इसमें बुद्धि में सुख दुख है मुझ आत्मा में सुख दुख नहीं है तो किंतु बुद्धि और पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार का होने पर साक्षात्कार साक्षात्कार करते साक्षात्कार है किंतु बुद्धि और पुरुष का साक्षात्कार होने पर कैवल्य में भगवती कैवल्य ही हो जाता है कैवल्य कर से मुक्ति कर सकते हैं है ना कि की कैवल्य ही हो जाता है अथवा कर लेना यहाँ पर पार्थक पृथकता हो जाती है मोक्षी अर्थ है तो पृथकता भी अविभाग शब्द आया था ना वहाँ तो यहाँ पर विभाग इस दृष्टि से किया जा सकता है वैसे मोक्ष है किंतु दोनों का साक्षात्कार होने पर विभागी हो जाता है क्या हो जाता है आ, हो जाता है भोगा कुता तो भोग कैसे संभव है भोग कैसे संभव है वे केवल का अर्थ मोक्ष भी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर है ना मोक्षी हो जाता है तो भोग कैसे संभव है ये बढ़िया है मोक्ष साक्षात्कार तू तय स्वरूप प्रलंबे किन्तु उन दोनों के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर नहीं उन दोनों के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर यही शब्दार्थ है किसके स्वरूप का बुद्धि और पुरुष का बुद्धि और पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर दोनों पृथक है ना तो साक्षात्कार भी क्या आवेदन होगा क्या पार्थक के भी साक्षात्कार होगा है ना बुद्धि और पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर दो अलग अलग है ना बुद्धि अब ध्यान देंगे होता है भोग कैसे हो सकता है अर्थात भोग नहीं हो सकता है क्या तथा उत्तम और वैसा कहा है किसने पंच सिखाचार्य ने बुद्धिता परम यही एक ऐसे सांख्य योग के आचार्य हैं जिनका भी महाभारत में वर्णन आता है और जितने दर्शनों के हैं ना विद्वान वो सब बहुत परिवर्ती है बहुत बाद में शुरू हुए अर्थ ग्रंथों में वर्णन नहीं, नहीं योग के है लोगों का इनका ये सांख्योग के आचार्यों का कपिल का है गौतम की गौतम की चर्चा थोड़ी आती है कलाद की बहुत कम आती है तो बहुत भारी वर्णन है कपिल का बहुत वर्णन है तो योग के आचार्यों की तो बहुत महिला है सबसे इनकी महिमा ज्यादा है सबसे परम, पुरुषम बुद्धिता परम पुरुषम आकारशील विद्यादि आकारशील विद्यादि भी आकार विभक्तन अत तत्र आत्मबुद्धि मोहिनी थी कुरियात तत्र आत्मबुद्धि मोहिनी थी पंखी लगायेंगे आकारशील विद्यादि आकारशील और विद्या आदि के द्वारा बुद्धिता परम पुरुषम अवश्यम बुद्धि से परम खर्च भिन्नम बुद्धि से भिन्न पुरुष को न देखते हुए समझने के प्रयास करेंगे बुद्धि से भिन्न है पुरुष बुद्धि से भिन्न है तो किसके द्वारा भिन्न समझना है तो यहाँ तीन शब्द दिए हैं आकार और विद्या आकार ध्यान देंगे आकार क्या है कि पुरुष कैसा है आपका विशुद्ध है विशुद्ध विशुद्ध है मतलब गुणों से और बुद्धि कैसी है गुणों से युक्त है तो आकार मतलब क्या है कि विशुद्धत्व आकार किसका है पुरुष का विशुद्धत्व का अर्थ है हाँ तो विशुद्धत्व वा आकार वाला पुरुष है और बुद्धि है बुद्धि में स्वतम सब है तो आकार के द्वारा भी बुद्धि से भिन्न पुरुष का बोध होता है तो पता चलेगा इसका आकार जब दो वस्तुएं दिखाई देगी एक लाल एक पीली तो लोग सोचेंगे दो अलग रहें साक्षात्कार के समय लगेगा कि ये जो तो विशुद्ध कौन है पुरुष और विशुद्ध कौन नहीं ऐसा अलग-अलग दोनों -अलग समझ में आएगा एक में एक है तो आकार के द्वारा स्वभाव यहाँ ध्यान देंगे स्वभाव कैसा उदासीनता और साक्षी रूपता किसका स्वभाव है पुरुषता है पुरुष का स्वभाव क्या है उदासीनता और साक्षी रूपता स्वभाव हो गया और उसका जो है साक्षी रूपता और उदासीनता बुद्धि का स्वभाव है नहीं। नहीं। स्वभाव तो साक्षी रूपता नहीं है बुद्धि जड़ है वो साक्षी नहीं हो सकती है उदासीन नहीं हो सकती है वो तो प्रवृत्त हो जाती है इंद्रियों को प्रवृत्त कर देती थी में अच्छा और विद्या विद्या कर चेतनता या ज्ञान रूपता विद्या कर ज्ञान रूपता तो ज्ञान रूप कौन है पुरुष और ज्ञान रूप कौन नहीं है बुद्धि पंक्ति लगाएंगे आकारशील तथा विद्या आदि के द्वारा विवेकी क्या समझता है बुद्धि से भिन्न पुरुष है और इनके होने पर भी बुद्धि से भिन्न पुरुष को जान पाता है तो वही है आकारशील तथा विद्या आदि के द्वारा बुद्धि से भिन्न पुरुष को ना जानने वाला या ना जानते हुए न जानते हुए बुद्धिता परम बुद्धिता परम पुरुष अपश्यन बुद्धि से भिन्न पुरुष को न जानते हुए मोहन तत्र आत्मबुद्धि मोहन का अर्थ है मोह से और तत्र मतलब आत्मबुद्धि करता है मोह से बुद्धि में आत्मबुद्धि करता है मतलब मोह से बुद्धि को आत्मा समझता है तत्र का अर्थ है बुद्धु मोह से बुद्धि में आत्म प्रतीति करता है यहाँ बुद्धि का अर्थ मुंह से बुद्धि में आत्मबुद्धि करता है मतलब मोह से बुद्धि को आत्मा समझता है मोह से बुद्धि को तो वही बुद्धि को आत्मा समझना ही अस्मिता सीधी बात है बुद्धि को आत्मा समझना क्या है कुछ दूसरे दर्शनों में अस्मिता को बहुत अर्थों में लिया है इंद्री को आत्मा समझाइंद्रियों को आत्मा समझना मन को आत्मा समझना प्राण को आत्मा समझना बुद्धि को आत्मा समझना सबको अस्मिता कर दिया परूत्र में किसको बुद्धि को आत्मा समझना है यह, यहाँ पर क्योंकि ये ये बहुत सूक्ष्म है ना दूसरा छूट जाएगा ये नहीं छूटे जिसको अतार्थों का अनुभव नहीं है ना साधना से चाहे सो जन्म वेदांत पढ़े पढ़ाए कुछ भी नहीं होता सदिज्ञान से अनुभव में स्पष्ट आना चाहिए आत्मा कोई ऐसे आँख से, से दिखाई देने वाली वस्तु है गान से सुनाई देने वाली वस्तु है तो बातों से कुछ नहीं होगा सुनो सीमाने से ऐसे अनुभूतियाँ सब स्पष्ट होनी चाहिए अनुभूतियां तो होना चाहिए श्रवण मनन जो बोला जाता है नाद्यासन दुखवासन होते कुछ नहीं हुआ इससे किसी का है ना बिल्कुल गहरी घोर साधना कठोर साधना करनी चाहिए कि मन मेरी कुछ है तो तभी तो ये हरिहरा आरण जो योग सूत्र की भाष्पति भी आपका लिखा है चालीस वर्ष एक गुफा में निर्जन रेखा अकेले साधना की चालीस साल गुफा के बाहर नहीं आया वो व्यक्ति ऐसे ऐसे लोग साधना करते हैं है ना काष्टमोल लोग लेते हैं काष्टमोल में चेष्टा भी नहीं कर सकते हैं मोन में भूत लगे ऐसा कर सकते है कास्टमोन में ऐसे भी आप नहीं कर सकते हैं प्यास लगी आ, ऐसा भी नहीं कर सकते लिख भी नहीं देख सकते चेष्टा भी नहीं कर सकते ऐसे भी लोग रहते हैं आप आपको कोई जरूरत है लेकिन ना आप लिख सकते हैं ना इससे आप अपने चेष्टा से भी अपने अभिप्राय को चक्ट नहीं कर सकते है भूत लोग काष्टमोन भी करते हैं चित्रकूट में लड़छोड़ डे तीन वर्ष काष्टमोन रहे वो रहे थे मतलब क्या है कि ये है कि कुछ साधना करनी चाहिए यही तात्व जैसे भी हो जीवन को सफल बनाना है साधना करना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़कर ठीक ठीक थी, बोध करना चाहिए साधन में जीवन करना चाहिए कुछ में न कुछ रूटी होना चाहिए आयाध आना ऐसा ये कोई मानव जीवन का लक्ष्य थोड़ा है कि सब प्रशंसित करते रहना कुछ अनुभव आना ही चाहिए अब भी हो आगे हाँ हाँ तो उसके कारण तो कारण कारण है ना होगा क्या अस्मिता का कारण है अस्पिता देखो अविद्या जो है ना अविद्या तो सबका मूल है ही हाँ, बस अविद्या हटाइए में आए ना नहीं मोह है ना मोह मोह तो कारण है ही और मोह का भी मूल में सबसे क्या बैठी अविद्या है सबका मूल तो अविद्या है ना बल्कि कुछ भी ने मोह कर तो ही कर दिया है है ना या तो फ अविद्या जन्द मोह भी कह सकते विपरीत ज्ञान और अविद्या अविद्या करना ज्यादा अच्छा रहेगा सभी जो है ना पहले से संगति भी हो जाएगी मोहन कर अविद्या वो बढ़िया है क्योंकि अविद्या की हुई क्या क्या मानी गई है जननी क्या सब क्षेत्र हाँ जन मानी गयी है तो मोहन कर्ज अविद्या करने से संगति लग जाएगी खेत में हाँ थोड़ा उच्चारण ठीक रखिये थी और सब ठीक है आप लोगों का है ना उच्चारण मात्र ठीक होना चाहिए बहुत व्याचरण पढ़े या ना पड़े जरूरी नहीं तो उच्चारण सही हो आगे अविद्या क्या है राग सुख के पश्चात होने वाला राग है सुख के बाद में होने वाला राग है ध्यान देंगे जो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है जो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है वो किसको जाएगा जो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है उसे सुख की स्मृति आएगी सुख याद आएगी तो सुख को अनुभव करने वाले व्यक्ति को सुख है और ऐसा व्यक्ति किसको चाहेगा सुख को चाहेगा और सुख के साधनों को चाहेगा सुख को चाहेगा और सुख के तो अब इसमें ध्यान देंगे सुख अनुभव करने वाले व्यक्ति को सुख की स्मृति आने पर जो सुख की इच्छा होती है या सुख के साधनों की इच्छा होती है वो राज है भक्त के सारे लगाइए सुखा विज्ञा का अर्थ है सुखानुभव सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को क्या है सुख का सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को सुख की स्मृति पूर्वक अनुस्मृति का क्या है स्मृति सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को सुखा स्मृति सुख की स्मृतिपूर्वक सुखे व तत्साधने सुख की स्मृति पूर्वक सुख में अथवा सुख के साधन में सुख में अथवा सुख के साधन में या लोभा लोभ को तो पहले देखना जो लोभ होता है उसे राग कहा जाता है किस में लोभ होता है सुख में लोभ होता है या सुख के साधन में लोभ होता है उसे क्या कहा जाता है राग तो ये ध्यान देना सुख या सुख के साधन में लोभ कब होगा सुख की स्मृति आने पर पहले सुख की स्मृति आएगी और बाद में क्या होगा लोभ होगा तभी सुख की स्मृति पूर्वक कहा गया पूर्व में कौन होगी सुख की स्मृति अब ध्यान देगा गए देंगे सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को सुख की स्मृति पूर्वक सुख में अथवा सुख के साधन में जो लोभ होता है उस लोभ को क्या कहते हैं राग यहाँ गर्धा शब्द आया है ना ध्यान देंगे गर्धा कृष्णा लोभा तीन शब्द है ना सुख या सुख के साधन में जो तृष्णा होती है गर्दा तृष्णा लोगा को पर्याय कर लो तो रखना अच्छा है सुख या सुख के साधन में जो तृष्णा होती है उसे क्या कहते हैं राग। या गर्दा तृष्णा लोगा को पर्याय मान सकते हैं सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को सुख की स्मृति पूर्वक सुख अथवा सुख के साधन में जो अभिलाषा गर्दा कर क्या है अभिलाषा जो अभिलाषा होती है उसे क्या कहते हैं राग जो तृष्णा होती है उसे राग कहते हैं जो लोभ होता है उसे क्या कहते हैं है। गर्गाकर होता है अभिलाषा अभिलाषा तृष्णा लोभ तीनों को राग पे दिया है इसको किसको गर्घानु अभिलाषा अभिलाषा मतलब इच्छा अभिलाषा तृष्णा लोभ तीनों को राख पे दिया है आगे ध्यान देंगे दुखान दुखान सही वे <sad Grams tide> दुख के पश्चात होने वाला द्वेष होता है दुख के पश्चात होने वाला द्वेष होता है लगाएंगे। तो जो जिस मनुष्य ने दुख का अनुभव करने वाला जो मनुष्य है किसका अनुभव करने वाला दुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को क्या आती है दुख की स्मृति तो दुख की स्मृति आने पर वो व्यक्ति दुख को चाहेगा वस्तु तो सभी चाहते हैं अप्री को कोई नहीं चाहता है सुख कैसा है प्रिय है तो सुख की स्मृति आने पर सभी सुख चाहते हैं दुख अब है तो दुख को कोई चाहेगा तो दुख का अनुभव करने वाला मनुष्य दुख की पर दुख को चाहता है और दुख के साधनों को चाहता है नहीं चाहता है पंक्ति लगाना वस्तु कैसा दुखा गिध्यस्त करते दुख दुखान भो करने वाले मनुष्य को दुखान वो करने वाले मनुष्य को दुख की स्मृति पूर्वक है दुख में व मतलब वह साधने अथवा दुख के साधन में दुख में अथवा दुख के साधन में यह क्रोध जो क्रोध होता है उसे द्वेष कहते हैं दुख नो करने वाले मनुष्य को दुःख की स्मृति आने पर या दुख की स्मृति पूर्वक दुख में अथवा दुख के साधन में जो क्रोध हो है है। होता है उसे द्वेष कहते हैं क्रोध किसने होता है दुख में क्रोध मतलब दुख के प्रति क्रोध और दुख के साधन के प्रति क्रोध आया और यहाँ कई शब्द लिखे हैं प्रतिभा लिखा है ना प्रतिभा का अर्थ है यहाँ पर प्रतिघात करने की इच्छा या निवारण करने की इच्छा तो दुख दुख को निवारण की इच्छा करता है ना और दुख के साधन को निवारण करने की इच्छा करता है प्रतिभा कर का अर्थ रोकने की इच्छा लगाइए दुखान भो करने वाले मनुष्य को दुख की स्मृति पूर्वक दुख या दुख के साधन को रोकने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं द्वेष किसको रोकना चाहता है दुख और दुख के साधन को और मनु आया है ना सब देखे मनयु करते मानसिक छोप मनयु को क्या मानसिक छोक दुखान नो करने वाले मनुष्य को दुख की स्मृति आने पर दुख या दुख के साधन के प्रति जो मानसिक छोप होता है दुख या दुख के साधन के प्रति जो मानसिक छोप होता है उसे क्या कहते हैं द्वेष और जी घंसा करते हंसुम इच्छा जी धनता का क्या अर्थ है तो वो व्यक्ति किसको मारना चाहता है मारना चाहता है मतलब नष्ट करना चाहता है किसको नष्ट करना चाहता है दुख को और दुख के साधन को कि दुखान वो करने वाले मनुष्य को दुख की स्मृति आने पर दुख या दुख के साधन को को तो नष्ट करने की जो इच्छा होती है किसको नष्ट दुख करने की इच्छा है दुख और दुख के साधन को नष्ट करने की इच्छा होती है उसे द्वेष देते हैं जो इच्छा होती है वह द्वेष होता है तो प्रतिभा मन्यु जिघांसा और क्रोध इन चारों को द्वेश कहा है चारों को घाटीकार द्वेश कहा है तो दुख से क्या हो जाता है द्वेशों ही बहुत ही बंधन कारक है दुख से तो सब बचना चाहते है सुख से कुछ बचना चाहते है जहाँ सुख मिलेगा मान सम्मान मिलेगा वहाँ बार बार जाना चाहेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना तो रिश्वत में रहना है तो जहाँ अपमान हो वहाँ भी बार बार जाइए या कहीं भी मत जाइए तभी वो होगा अच्छा आगे ध्यान देंगे तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष चार क्लेश हो गए ना सब का मूल क्या है अविद्या और पंचम क्लेश कौन है अभिनिवेश अभिनिवेश कर तो होता है मृत्यु भय अभिनवेश का क्या है मृत्यु भय सभी में है मृत्यु भय सभी में है छोटे छोटे बच्चों को भी यदि कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र के सामने ऐसा आ जाए तो डर जाते हैं जानवरों के बच्चे मनुष्य के बच्चे सब डर जाते हैं तो मनुष्य वही सबकी अंदर बैठा हुआ है और ये भी ये क्या है क्लेश और ये क्लेश भी निवृत होना चाहिए क्लेश के कारण क्या वृत्तियां उपस्थित होती रहती है ना? अब देखेंगे स्वरसवाही विदुषोपी तथा रूढ़ो विनिवेश स्वरसवाही विदुषा अति तथा अविन तथा आरूढ़ा, है ना? तथा, तथा तथा आरूढ़ा, मतलब उसी प्रकार उसी प्रकार ज्ञानी में भी आरूढ़ किसी प्रकार अज्ञानी के समान मूर्ख के समान विद्वान में भी या अज्ञानी के समान ज्ञानी में भी ही आरूढ़ <ग्णास> करते संस्कार रूप से रहने वाला तथा कर थे मूर्ख के समान अज्ञानी के समान विद्वान में भी स्वरसवाही आरूढ़ कर थे, थे तता संस्कार रूप से रहने वाला या तो स्वाभाविक रूप से रहने वाला स्वरस आरूढ़ा का क्या है स्वाभाविक रूप से रहने वाला या संस्कार रूप से रहने वाला किस में रहने वाला विद्वान में भी किसके समान हाँ तथा है ना तथा का अर्थ है मूर्ख के समान मूर्ध के समान ज्ञानी में भी स्वरस वाई आरूढ़ संस्कार रूप से रहने वाला अभिनिवेश नामक क्लेश होता है अभिनिवेश नामक क्लेश होता है अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु है अभिनवेश का क्या अर्थ है स्वाभाविक रूप से रहने वाला छोटे छोटे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं पहले वो मृत्यु का अनुभव करते हो फिर उनमें अभिनिवेश होता हो ऐसा है क्या वो कह रहे हैं स्वाभाविक रूप से विद्यमान स्वाभाविक रूप से तो कब का है कहते अनुभव इनका इस जन्म का नहीं है पहले का है कब का है पहले का है पहले मृत्यु ध्यान देंगे जिस वस्तु से दुख होता है उसको कोई चाहता है तो मृत्यु से बहुत दुख होता है मरण काल में बहुत दुख होता है मृत्यु बहुत दुख देती है जो इसमें जो प्राण है ना वो जब निकलते हैं तो बहुत ही पीड़ा होती है शरीर से वो तो चिपके हुए ना पूरे शरीर में तो बहुत ही बैठा होती निकलते है निकलते हैं <laughs> बहुत ही तकलीफ होती है निकलते शरीर का जब कर्षण होता इस है इस शरीर से इंद्रिया सूक्ष्म शरीर बहुत तकलीफ होती है ऐसा है ये दादाजी तो ध्यान देंगे की जिस व्यक्ति ने मृत्यु से होने वाले दुख का अनुभव किया है वो मृत्यु को चाहेगा क्या कर, वो तो क्या होगा मृत्यु से भय करेगा मृत्यु से होने वाले दुख का जिसने अनुभव किया है वो व्यक्ति मृत्यु को चाहेगा क्या करेगा वो मृत्यु से मृत्यु से भय कौन करेगा जिसने मृत्यु से होने वाले मृत्यु से भय वही करेगा जिसने मृत्यु से होने वाले दुख का अनुभव किया है तो सभी लोग क्या है कि मृत्यु से भय कर रहे हैं इसका मतलब इन्होंने मृत्यु से होने वाले दुख का अनुभव किया है।, है कब किया है पहले किया है अतिश जन्म में किया है तभी अभी इसी औसत के अंदर डर बैठा हुआ है और ये भी जाना चाहिए ये भी है ना ये भी खत्म होना चाहिए साधक के मन में अभिनव साधक का ये क्लेश नहीं रहना चाहिए अभिनिवेश उसको नहीं रहना चाहिए नहीं है जैसे तो राज नहीं रहना चाहिए उसे अभिनिवेश भी नहीं रहना चाहिए अच्छा लोग देखो वहां जाने से मर जाओगे तो कोई नहीं आएगा पता चल जाए तो <laughs> नहीं जाए आगे देखेंगे तो अभी देखिए भाष्य में आ रहा है सर्वस्व प्राणीनात्मासी नित्या तो सर्वस्व प्राणीना आत्मासि आत्मासि इति न भवति ध्यान सर्वस्य प्राणीना आत्मासी नि आत्मासि करते आत्मा विलासा आत्मा विलासा करते अपने विषय में विलासा सर्वस्य प्राणीना करते सभी प्राणियों को ये आत्मासि आत्मासी विलासा का विशेषण है सभी प्राणियों को सदा यह आत्मा विलासा होती है सभी प्राणियों को यह आत्मा विलासा सदा होती है नित्या कर सदा सभी प्राणियों को यह आत्मा विलासा सदा होती है या सभी प्राणियों को अपने विषय में यह विलासा सदा होती है आत्मा स्वीकर से आत्मा विलासा मतलब अपने विषय में विलासा सभी प्राणियों को अपने विषय में यह विलासा यह मैं ना सभी प्राणियों को अपने विषय में या अभिलासा पता होती है क्या होती है लगाइए पंक्ति माँ भूवम नोगे मा है ना अब भूगम नहीं होकर भूगम हो गया अब भू अभूत भूताम आगे भूगम उत्तम पुरुष से क्वेश्चन है ना माँ भूवम तो हम प्राध्याय करेंगे कर्ता का अहम माँ भूवम पंक्ति लगाएंगे जैसा मैं कह रहा हूँ अहम माँ भूवम मैं ना रहू मैं, ना रहूं। मैं? ना रहूं। ऐसा कोई सोचता है? So to so like yeah. कुछ सोचता nah. keep... yeah. uh, है मैं न रहूँ तो माँ भूगम करते मैं हम ना रहे ना ऐसा ना हो माँ भूगम करते क्या है हम न रहे माँ जो है है माँ की सर्च में हाँ तो माँ भूगम करते क्या है हम ना रहे और बाकी एक ना और है ना तो ऐसा ना हो हम ना रहे ऐसा बल्कि कैसा हो भूयासम सम सदा बने रहे सब यही सोचते है न सब यही सोचते है माँ भूगम हम ना रहे ऐसा हो ना, हम ना रहे ना मतलब ऐसा ना हो भुयासम सदा बने रहें। तो ये बल्कि तो तो अब ध्यान देंगे न चाह अनभूत मरण धर्म कस्य नरण धर्म कश्य ऐसा भवती आत्मा ही। से ही अनुभूत मरण धर्म कश्य मरण धर्म का अर्थ है मरण धर्म का है मृत्यु से जन्म दुख मुख धर्म मृत्यु से जन्म हाँ या धर्म सब दुख के लिए मृत्यु जन दुख मरण धर्म का क्या अर्थ है मरण जन्य दुख तो जिस ध्यान देंगे अनंभूत है ना जिसने ये मृत्यु से जन्म दुख का अनुभव ना करने वाले मनुष्य को सरल शब्दों में ध्यान देंगे जिस व्यक्ति में सभी प्राणियों ने मृत्यु से जन्म ऐसा समझेंगे कि जिस प्राणी ने मृत्यु से जन्म दुख का अनुभव किया है उसी प्राणी को वैसी होगी और जिसने मृत्यु से जन्म दुख का अनुभव नहीं किया है उसको वैसी विलासा होगी तो मृत्यु जन्म दुख का अनुभव ना करने वाले प्राणी को वैसी विलासा नहीं बता रहे हैं लगाइए क्या है और अनन भूत मरण धर्मक आत्मासी न भवती देखा पदों को अनन भूत मरण धर्मक ऐसा आत्मासी न भगवती मृत्यु मृत्युजन्य दुख का अनुभव न करने वाले प्राणी को अनंभूत है ना UH, कि मृत्यु मृत्युजन्य दुख का अनुभव न करने वाले प्राणी को अपने विषय में या विलासा नहीं हो सकती है लग गया और मरण जन्य दुख का अनुभव न करने वाले प्राणी को अपने विषय में या विलासा नहीं हो सकती है तो किसको विलासा होती है जिसने मृत्युजन मरण धर्म मतलब मृत्युजन्य दुख का अनुभव किया है तो इस जन्म में कोई मर के देखा है पैदा होने के बारे में <gorilla> इस जन्म में मृत्यु जन्म दुखान का किया किसी ने तो कब का मानना पड़ेगा हाँ क्या है की इस आत्मा अभिलाषा के द्वारा किसके द्वारा हाँ अपने विषय में इस अभिलाषा के द्वारा पूर्व जन्म का अनुभव प्रतीत होता है पूर्व जन्म का पूर्व जन्म में होने वाला मृत्युजन्म दुखानुभव प्रतीत होता है पूर्व जन्म क्या पूर्व जन्म का क्या कहते हैं पूर्व जन्म में पूर्व जन्म पूर्व जन्म का मृत्यु जन्म मृत्युजन्त होता है क्या कहेंगे पूर्व जन्म का मृत्युजन्म दुकान बहुत प्रतीत होता है पूर्व जन्म का मृत्यु जन्म मृत्युजन्तीत होता है किसके द्वारा किसके द्वारा एक है ना आत्मासी के द्वारा हाँ मतलब आत्मा अभिलाषा के द्वारा वैसी अभिलाषा होती है अविलासा बिना अनुभव के नहीं हो सकती है तो अनुभव को कब पड़ेगा पूर्व जन्म का इसके द्वारा पूर्व जन्म का अनुभव प्रतीत होता है इसके द्वारा पूर्व जन्म का मृत्यु जन्म, जन्म से होने वाला दुख का अनुभव प्रतीत होता है या पूर्व जन्म में मृत्यु जन्म दुखानुभव प्रतीत होता है लग जाए लग जाएगा पूर्व जन्म का दुखानुभ प्रतीत होता है तो दुख किससे जन्म रहे वो इस दुख किससे मरण से इसके द्वारा पूर्व जन्म का दुखान दुखानुभो प्रतीत होता है तो पूर्व जन्म का दुखान दुखानुभ जो दुख हुआ वो तो किससे हुआ मरण से तारी तारी और किसके द्वारा प्रतीत होता है हाँ प्रतीयते प्रतीत होता है मतलब अंग होता है अनुमान होता है ज्ञात होता है अब ये अग्निवेश नामक क्लेश है ना ये जो तुरंत उत्पन्न हुआ है प्राणी उसको भी होता है ना तुरंत जो उत्पन्न हुआ है उसको भी होता है अब ध्यान देंगे और वह अग्निवेश नामक क्ले से स्वरसवाही कर स्वाविक रूप से विद्यमान स्वाभाविक रूप से विद्यमान अभिनिवेश नामक क्ले से उत्पन्न हुए कृमे को भी होता है तत्काल उत्पन्न हुए कृमि को भी होता है तत्काल उत्पन्न हुए चीज को भी होता है, है, ना? भी को होता है बताने में था डाक्टर लगायेंगे की क्या होगा कारने वाला या स्वाभाविक रूप से रहने वाला अग्निवेश नामक क्ले से तुरंत उत्पन्न हुए कृमि को भी होता है लग गया तो जो तुरंत उत्पन्न हुआ प्राणी है तो उसने कभी अनुभव किया है मृत्युजन ने दुख का तो जो तुरंत उत्पन्न हुआ प्राणी है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी मृत्युजन दुख को नहीं जानता है अनुमान के द्वारा भी नहीं जानता है और आगम के द्वारा भी नहीं जानता है शास्त्र के द्वारा भी बच्चे जानते हैं क्या और फिर भी क्या है कि उनको मृत्यु भय होता है इसका मतलब पूर्व जन्म में उन्होंने दुख का अनुभव किया था यही बता रहे हैं लगाइए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान आगमय रो मरण सा उर्ण दृष्टात्म का पूर्वजन्मान मरण दुखम अनुमान पर लगायेंगे यहाँ पर मरण त्राशा का विशेषण है मरण त्रास कर मृत्यु है मृत्यु भयो कहते हैं अग्निवेश को मरणा कर मृत्यु भय इसका विशेषण है, अनुमान आदमी है। अज्यास। अज्यास। अज्यास। अज्यास। अज्यास। प्रत्यक्ष अनुमान आदम आधनु ही असंभाविता असंभाविता कर अज्ञात अज्ञात प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अज्ञात कौन मरण मृत्यु भय जो शीघ्र है उसको प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं अपना देखा किसी ने तो के द्वारा ज्ञात तो, अनुमान के द्वारा तो बच्चा जान सकता है क्या छोटा आप अनुमान कर सकते हैं जैसे उनको मरते उसमें दुख हो रहा है इसे हमको भी होगा इसी में अनुमान कर सकते हैं या वो सड़क ऐसा कुछ कर सकते है की प्रत्यक्ष से अज्ञात और अनुमान से अज्ञात और शास्त्र प्रमाण से आगम ही आगमकर शास्त्र प्रमाण किससे किससे अज्ञात है क्या अज्ञात है मृत्यु भय किसको अज्ञात जो अभी शीघ्र उत्पन्न हुआ है उसको किसी भी प्रकार तो ज्ञात नहीं है अब शास्त्र में आता है मरते समय दुख होता है तो प्रबुद्ध व्यक्ति तो शास्त्र से जानता है बच्चा जानता क्या शास्त्र से तो सब के द्वारा अज्ञात को मृत्यु भय अब मृत्यु भय कैसा है उच्छेदत्म का यदि मरण शास्त्र का विशेषण है उच्छेद उच्छेदत्म का अर्थ है इसका अर्थ हो जाएगा ये आत्मनाश की कल्पना रूप क्या कहेंगे आत्मनाश की कल्पना रूप आत्मनाश होता नहीं है तभी ऐसा सोचता है कि हमारा नाश हो जाएगा तो उच्छेद दृष्टित्म का अर्थ है आत्मनाश की कल्पना रूप आत्मनाश की कल्पना रूप कौन मरण त्रास की फिर देखेंगे मरण त्रास के दो विशेषण है प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम के द्वारा अज्ञात एक विशेषण कौन तो मरण क्रास तथा आत्मनाशी कल्पना रूप कौन मरण त्रास आत्मनाश कल्पना रूप मरण त्रास पूर्व जन्मानुभूतम पूर्व जन्म में अनुभव किए गए मृत्युजन दुख की अनुमति कराता है पूर्व जन्म में अनुभव किए गए मृत्युजन दुख की प्रती कराता है, है न तो पूर्व जन्म में अनुभव किए गए मृत्युजन दुख की अनुभूति कौन कराता है मरण ये मृत्यु भय से ही ये मालूम होता है कि पूर्व जन्म में इसने क्या है मृत्यु मृत्युजन्य दुख का अनुभव मरण दुख करता है संस्कार रूप से पड़ा हुआ इसे बड़ी पीड़ा होगी तो भागते हैं सभी धर सब देखिए भूकंप आ जाए सब भग जाएंगे घर घर है ना हजा फैल जाए का लगा तब भी जाएंगे ऐसे भी डरते रहते हैं लोग यथाच आयाम अत्यंत मूढ़े सृष्ट्य थे क्या अयम जैसे या अग्निवेश अत्यंत मूढ़ प्राणियों में देखा जाता है लगेगा क्या क्या मतलब और यथा अयम अयम से क्या लेना है अग्निवेश और जैसे या अग्निवेश अत्यंत मूढ़ प्राणियों में देखा जाता है समझ ऐसा लगाएंगे क्या यथा अयम क्लेशा यथाएम और जैसे यह अग्निवेश नामक क्लेश अत्यंत मूड प्राणियों में देखा जाता है तथा ऋषु अपनी उसी प्रकार ज्ञानी में भी देखा जाता है पूर्ण मद पूर्ण मिलना पूर्ण ग